पड़ोसी है उसके तरफ मुड़िए उनसे हाथ मिलाइए और कहे प्रभु ने आपको सुंदर बनाया चलिए निकाले मेरे साथ सभोपदेशक तीसरा अध्याय एक चैप्टर थ्री सभोपदेशक तीसरा अध्याय है, और हम पढ़ेंगे ग्यारहवा पद तीन और ग्यारह हम पढ़ेंगे। ज्ञान से सुने परमेश्वर का वचन को सभोपदेशक तीन ग्यारह नया नियम में नहीं है ये पुस्तक उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं उसने सब कुछ ऐसा बनाया बड़े ध्यान से सुने परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर है आगे। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है और मनुष्य के हृदय में अनादि अनंत का ज्ञान उत्पन्न किया है तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता मनुष्य समझ नहीं पा रहा है मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है कि परमेश्वर ने दुनिया की रचना कैसे की परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की मनुष्य क्या है कहा है कहा जा रहा है इस बात को समझ नहीं सकता लेकिन बाइबल इस बात को बताती है ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है यह दैवीय स्रोत है डिवाइन ओरिजिन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ हर एक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में सुनकर क्योंकि उसने अपने स्वरूप में उसे बनाया यह डिवाइन ओरिजिन डिवाइन डिजाइनिंग दैवीय रचना डिवाइन टाइमिंग परमेश्वर ने हर एक के लिए समय बांध दिया है कि आप कहा कब किस समय पैदा हो कहा पर जिए कहां पर रहें इसलिए रोने की जरूरत नहीं की या काश मैं अमेरिका में पैदा होता या काश मैं यीशु मसीह के समय में पैदा होता परमेश्वर ने आपको जिस समय में जहां रखा है आपको सुंदर बनाया है परमेश्वर ने एक उद्देश्य से हर एक व्यक्ति को बनाया दुनिया में कई बार हम उद्देश्य को समझ नहीं सकते अयुब के जीवन में जब विपत्ति आई और परीक्षाएं उसके जीवन में आया और संकट उसके जीवन में आया तो उसकी पत्नी तुरंत बोल उठी अब तो तू समझ लाले ईश्वर की निंदा कर उसे श्राप दे अमर कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जल्दी ही हार मान जाते हैं सुलेमान ने एक बार कह दिया हम सबोपदेशक ही कहा एक बार कह दिया मुझे जीवन से नफरत हो गई क्यों क्योंकि क्यों कई क्यों बार जिंदगी में जब हम जीते चले जाते हैं तो कठिनाई आती है समस्याएं आती है पीड़ा आती है और हमें लगता है कि हमारा जीवन बेकार हो गया पुराने नियम में एक स्त्री थी जिसका नाम था नवोमी और जब उसके जीवन में संकट आया और लोग कहे नवोमी वापिस आ गए का मतलब बड़ा ही मधुर है वो कहती मुझे नवोमी मत कहो मैं तो बहुत ही कड़वा लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन इस बात को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप अपने आप से नफरत करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर के प्रेम को समझना तो इस बात को भी समझना की परमेश्वर हमें किस दृष्टि से किस नजर से देखता है और परमेश्वर ने हर एक की रचना एक उद्देश्य के साथ किया है इस बात को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है चार सिपाही लोग एक टापू में फंस गए और उनको लगा कि अब हम क्या करें भाई तो सोचा चलो घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते शराब की दुकान में जा पहुंचे और खूब शराब पिया क्या किया खूब शराब पिया शराब पीने के बाद शराब के दुकान से बाहर निकलने को निकले जब बाहर निकलने को निकले तो उनका अफसर सामने में आकर खड़ा हो गया बोला हे लड़को तुम कहां हो तो उन्होंने कहा भाई साहब आप हमको बताएं कि हम कहा हैं आप हमको बताएं कि हम क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था इतना पी गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा वे कहा है तो अफसर को गुस्सा है बहुत बोलता तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं तो सिपाही में से एक बोला ये तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया भैया हमको नहीं मालूम कि हम कहा है इसको नहीं मालूम कि ये कौन है यह दुनिया की समस्या उनको नहीं मालूम कि वे कहा है क्यों है उनको मालूम नहीं है कि वे कौन है। परमेश्वर ने हमें बनाया इस बात को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कई बार हम अपने दिमाग से सोचने लगते हैं दुनिया में कई लोग हैं जो ईश्वर को मानते नहीं है वे इस बात को मानते नहीं कि ईश्वर ने हमें बनाया कुछ लोग तो ये भी कह उठे कि भाई हम तो बंदर से निकले हैं लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया कई बार अपने इच्छा से हम समझने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग से तो क्या होगा बताऊ कुछ हिप्पी लोग एक टापू में फंस गए फिर से एक टापू की बात कर रहा हूं और उनको उनका जहाज टूट गया टापू में फंस गए चारों तरफ जंगल है पता नहीं चल कौन है कहाँ है क्या करना है और उनको लग रहा था कि अब हम संदेश अपने लोगों को कैसे भेजें? तो उनमें से एक बड़ा चलो बोतल में पुराने जमाने का टेक्निक है बोतल में एक लेटर लिख के रख देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं वो बोतल तैरता तैरता चला जाएगा कोई तो जहाज में देखेगा बोतल को उठाएगा पड़ेगा उनको पतेगा पता चलेगा कि टापू में हमारे कुछ मित्र फंसे हुए हम जाकर उनको बचा लेंगे तो बहुत दिन इंतजार किए तो देखिए कि बॉटल वापस आ रहा है क्या आ रहा है एक बोतल उनके तरफ आ रहा है तो एक ने चिला के बोला हाँ हमको उत्तर मिल गया किसी ने हमको संदेश भेजा है और वो दौड़ कर गए बॉटल को निकाले तो देखे उनका ही जो लेटर था भेजे थे वो वापस उनके हाथ में दुनिया का कंडीशन ये है जितना दूर अपना फेंकता है रस्सी वो रस्सी लौट के उसी के पास आता है मनुष्य के पास उत्तर नहीं है उत्तर केवल परमेश्वर उसे दे सकता है और बहुत सुंदर बात है खुशी की बात है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को बता दिया कि हम जगत में क्यों हैं परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो इस बात को भी समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने सुंदर बनाया इसका मतलब क्या है तो हम कुछ बातों को देखेंगे और देखेंगे की परमेश्वर ने मनुष्य को क्यू बनाया पहली बात हम देखिये प्रेरितों के कार्य उसका सत्रहवा अध्याय है प्रेरितों के कार्य उसका सत्रहवा अध्याय है छब्बीस और सत्ताईस पढ़ेंगे उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है ध्यान से सुने परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्य की सारी जातियां चाहे आप गुजराती हो चाहे आप छत्तीसगढ़ी हो चाहे आप केरला के हो चाहे आप आप नागालैंड के हो चाहे आप पंजाबी हो चाहे आप यूरोपियन हो हर एक जाति को परमेश्वर ने एक ही मूल से बनाया आगे और उनके ठहराए हुए समय और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे की वे परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उसे टटोल कर पा जाए और उसे टटोल कर पा जाए पहली बात परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वे उसे ढूंढें और उसे जाने परमेश्वर को जाने हमने देखा कि परमेश्वर ने हर एक जाति हर एक मनुष्य के लिए सिवाने तय कर दिया कि फौलाना आदमी 1984 में जन्म ले फलाना आदमी 84 में जन्म छोटा सा और फलाना आदमी 9 2011 में आज तो तो पता नहीं कितने लोग बताया जाता है कि एवरी डे हर दिन तीन लाख लोग दुनिया में जन्म लेते हैं कितने लोग और डेढ़ लाख मरते कितने मरते हैं आपको तीन लाख लोग जन्म लेते हैं और डेढ़ लाख लोग परमेश्वर ने नियुक्त किया कि फलाना व्यक्ति फलाना जगह में फलाना समय में पैदा हो, अर्थात परमेश्वर ने यह नियुक्त किया कि आप किस समय किस घड़ी किस जगह में जन्म लें परमेश्वर ने समय और सिवाओं को तय कर दिया और मनुष्य की रचना इसलिए किया ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे और उसे जाने ललुया क्या हम परमेश्वर को जानते हैं यदि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता तो अपने रचे जाने अपनी सृष्टि के उद्देश्य को चूक गया। है यह माइक सुंदर है कि नहीं आपको तो आवाज सुनाई दे रहा है यह माइक किसलिए बनाया गया इसीलिए बनाया गया जब मैं बोलू इसमें से तो है इसका आवाज जाए और एम्पलीफाई होकर बाहर निकले है कि नहीं लेकिन यदि वो माइक माइक का काम ना करे तो उसका मकसद पूरा हो रहा है यह माइक का दूसरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसको निकाल के किसी को मारा जा सकता है किया जा सकता है कि नहीं मनुष्य अपने जीवन का दुरुपयोग ऐसे करता है परमेश्वर ने जो उद्देश्य उसे बनाया है वो उद्देश्य यदि हमारे जीवन में पूरा नहीं होता तो हमारा जीवन सुंदर नहीं है यदि सुंदर होना है तो मकसद जीवन का पूरा होना है और पहला मकसद हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वे परमेश्वर को ढूंढे और उसे जान ले। लेकिन हमसे दूर नहीं हो ढूंढने का मतलब ये नहीं कि हमसे दूर पाप के कारण क्या हो गया है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बड़ा दीवार आ गया है मनुष्य ने पाप किया इस कारण से परमेश्वर के ज्ञान से दूर हो गया और आज क्या होता है टटोलता है अंधेरे में पड़ा हुआ टटोलता है अंधा हो गया है जानने की कोशिश करता है कि ईश्वर कौन है क्या है और इस कारण से कहीं गलत रास्ते में पड़ जाता है उस पांच अंधे और एक हाथी का कहानी कितने लोगों को मालूम है ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं पांच अंधे थे और एक हाथी को समझने के लिए कि हाथी कैसा है एक ने हाथी का पूछ पकड़ा हाथी का पूछ पकड़ा होता हाथी रस्सी जैसा रहता है कैसा दूसरे ने उसके शरीर पर हाथ लगाया अंधा और बोलता हाथी तो दीवार जैसा है कैसा है तीसरे ने तैयार पकड़ा हाथी का और बोला अरे चुप रहो हाथी तो खंभा जैसा कैसा है और एक ने उसका सूट पकड़ लिया सूट पकड़ के बोला तुम सब गलत हो हाथी तो पाइप जैसा है कैसा है और पांचवा ने कान पकड़ लिया कान बहुत बड़ा होता है कि नहीं हाथी का कान पकड़ा और बोला हाथी तो पंखा जैसा होता है कैसा होता है जमाने में वैसा पंखा रहता था क्योंकि वे अंधे थे इस कारण से हाथी क्या उनको मालूम मनुष्य की भी यही स्थिति है परमेश्वर को जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंख क्या हो गया है अंधा हो गया है लेकिन सुंदर बात यह है कि जब हम अंधकार में पड़े थे तो योना पहला अध्याय में लिखा गया उसका पहला पद से देखें तो लिखा गया आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर था और लिखा गया है कि जीवन की ज्योति उसी में है वचन देदारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह में हमने परमेश्वर के पहचान को प्राप्त किया दूसरा क्रुणियों उसका चौथा अध्याय में लिखा कि यीशु मसीह के चेहरे में हमने परमेश्वर की महिमा उसके सत्य ईश्वर का ज्ञान को जिसने पुत्र को देख लिया उसने परमेश्वर को जान लिया योनवा सतवा अध्याय उसका तीसरा पद देखे जीवन का मकसद के बारे में इसी बात को देखते हैं सत्रह का तीन जॉन सेवनटीन थ्री और अनंत जीवन यह है अनंत जीवन यही है कि वे तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने कि तुझे उस अद्वैत परमेश्वर को और यशु मसीह को जाने मनुष्य मृत्यु में फंस जाता है मृत्यु रूपी जीवन में जीवित का भूमि जीव, नहीं है लोग आते हैं मरते हैं चले जाते हैं लेकिन परमेश्वर ने इस जीवन के लिए नहीं बनाया परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें और उसको जानने के द्वारा अपने सृजन हार अपने रचयिता परमेश्वर को जानने के द्वारा अपने रचनाकार को जानने के द्वारा हमारा जीवन सुंदर हो जाए उस परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है परमेश्वर ने अपने आप को तीन रूप से प्रकट किया दुनिया में पहले तो प्रकृति के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया जब आप सूर्य को देखते हैं जब आप चंद्रमा को देखते हैं जब आप पृथ्वी को देखते हैं जब आप चारों ओर इस दुनिया को देखते हैं तो आपको तो मालूम है होता है कि किसी ने इस जगत को बनाया वो ईश्वर है रोमी उसका पहला अध्याय है उसका बीसवा पद यदि देखें, तो बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने जो बातें बनाए जो चीजें बनाए जो दुनिया बनाया उस दुनिया को देख आप जान सकते हैं कि परमेश्वर पर कौन है लेकिन लोग परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करके भी उसे दफना देते हैं दूसरी बात परमेश्वर बाइबल से अपने आप को प्रकट करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है किसी ने कहा यह तो पुरानी पुस्तक है क्या है आउटडेटेड पुरानी पुस्तक है पुरानी पुस्तक का कोई कदम नहीं ध्यान से सुने बच्चे लोग ये बाइबल क्या है कुछ लोगों ने कहा पुरानी पुस्तक है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है तो दूसरे ने कहा क्या बात करते हो सूरज तो कितना पुराना है हजारों साल पुराना लेकिन उसकी रोशनी आज भी हमारे लिए हर सुबह ताजी है लिया। परमेश्वर का वचन आज भी हमें जीवन देता है क्योंकि वो जीवित वचन है और तीसरी बात परमेश्वर ने हमें देखा अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत किया इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद और तीसरा पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया है यदि आप आज यीशु मसीह को जानेंगे उसे जानते हैं तो आप परमेश्वर को जानते हैं पुत्र को जानना आवश्यक है क्या आप परमेश्वर को जानते हैं यदि नहीं जानते तो मकसद जीवन में पूरा तो पहली बात हमने देखा पहला मकसद क्या है परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया ताकि हम परमेश्वर को जाने हम परमेश्वर को जाने दूसरा बात हम देखते हैं इफिस पहला अध्याय उसका चौदह पद चौथा पद चैप्टर वन वर्स 4 परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया उसमें चुन लिया की हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष केवल एक बार उद्धार पा लिया काफी नहीं है हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें चुना तो क्यों चुना कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम बहुत बड़े पादरी बन जाए या कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना ताकि मैं बहुत धनवान बन जाऊ कुछ लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं प्रॉफिट जी प्रार्थना कीजिए कुछ बताइए मेरा फ्यूचर कैसा होगा प्रॉफिट के पास क्यों भागते परमेश्वर के वचन में देखो आपका फ्यूचर आपको पता चल जाएगा ये दर्पण है वचन में जो लिखा उसको पहले पूरा करो बाद में बाकी का बात सोचो वचन में पहला क्या लिखा है आपका मकसद ये है कि उसमें उसके प्रेम में आप पवित्र और निर्दोष हो यदि वो नहीं है जीवन में तो बाकी बातों को भूल जाए क्योंकि बाइबल में लिखा गया इब्राहियो उसका बारवा अध्याय उसका चौदह पद में लिखा गया कि बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर को देख सकता है नहीं देख सकता। बिना पवित्रता का कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है इस कारण से परमेश्वर ने जब बुलाहट दी लोगों को तो उसने केवल एक वचन कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो जाओ यह परमेश्वर की बुलाहट है हम पढ़े पहला तस्लोनी चौथा अध्याय फर्स्ट तेस्लोनियंस को तीसरा पद पड़ पढ़े और सातवा पद क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पर यह है परमेश्वर की इच्छा यह है ध्यान से सुने परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो कि तुम क्या बनो पवित्र बनो है अब परमेश्वर की इच्छा मालूम हो गया है ना परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो सातवा पद पढ़े क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु तो जीवन होने के पवित्र होने के लिए बुलाया है क्यों बुलाया परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया पवित्र होने के लिए तो हम अपने आप पवित्र नहीं हो सकते हम तो पापी हैं कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं बायरल बताती यदि कोई सोचता मुझमें कोई पाप नहीं तो छूटा है लेकिन जो अंगीकार करता है अपने पापों का यीशु मसीह का लहू उसे धो देता है हम देखते हैं वायरल बताती है इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं पहला ग्रंथियो अध्याय 11 पद देखें परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे मेरा वचन नहीं किसका वचन परमेश्वर नगर पहला ग्रंथियो छठवा अध्याय 11 पद पड़े और तुम में से कितने ऐसे ही थे तुम में से ऐसे कितने कितने ऐसे ही थे जो पहले लिखा गया लिस्ट दिया है वे मूर्ति पूजक हर प्रकार के जो पाप के बारे में तुम में से कई लोग ऐसे थे, थे आगे परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोएगे और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोएगे और पवित्र हुए, हुए और धर्मी ठहरे और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते हम अपने कर्मों के द्वारा पवित्र नहीं ठहर सकते परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया तो पवित्र है हम क्या है पवित्र है यदि हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह में पाए नहीं जाते हैं यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उसको ग्रहण नहीं किए जीवन में तो पवित्रता भी जीवन में उस शुरुआत है यीशु मसीह को जानना पवित्रता का शुरुआत है लिखा गया इब्राहियो उसका दसवा अध्याय है उसका दसवा पद और बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुने इब्रानियों दस का दस उसी इच्छा से हाँ। हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं ललिया हमेशा के लिए हम क्या बन गए हैं पवित्र ठहराए गए हैं पुराने नियम में बलिदान चढ़ाते थे कोई पाप करता था तो बलि चढ़ाता था बोलता ये मेरे बदले में मर जाए और इसके खून के द्वारा मैं क्या हो जाऊं उसी जाऊन को छिड़कते थे मंदिर के वस्तुओं पर और उन्हें पवित्र ठहराए ठहराते थे, थे। वचन कहता है उत्तम बलिदान उससे भी उत्तम बलिदान जब परमेश्वर का मेमना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान अपने आप को दे दिया और उसके शरीर के बलिदान के द्वारा हम सब पवित्र ठहराए गए हैं तो एक बात पवित्र ठहराए गए दूसरी बात इसमें यह भी है इब्रानियों 10 का चौदाहवा पद पड़े 14 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ। उने जो पवित्र किए जाते हैं जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है एक बार हम पवित्र ठहराए गए ठहराएंगे उसके बाद आवश्यक है प्रतिदिन पवित्रता का जीवन जिए पवित्रता का जीवन में आगे बढ़ते जाए परमेश्वर की इच्छा है और अंत में पहला तिश्रोनी उसका पांचवा अध्याय उसका तेईसवा पद पढ़े पहला त्रिश्रोनी पांच का तेईस शादी का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे आगे और तुम्हारी आत्मा और प्राण हाँ और देख हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे पूरे पूरे और निर्दोष हमने क्या देखा पहला अध्याय का चार में परमेश्वर ने हमें क्यों चुना ताकि उसके सम्मुख में हम पवित्र और निर्दोष इस बात को समझे परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया आप कहें परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया ताकि मैं उसके प्रेम में उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष पादरी साहब के सामने आते तो दिखता है मुंह सूर्यमुखी कैसा कितना सुंदर हा? कितना उज्जवल कितना प्रार्थना पूर्ण आप पादरी साहब से दूर हटे तो धुआं निकल रहा है चिमनी से धुआं निकल रहा है गाली गलोच निकल रहा है सब कुछ निकल रहा है आप पादरी साहब के सामने पवित्र ना बने परमेश्वर के उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहना है यदि ये मकसद पूरा नहीं हुआ ये तो आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता तीसरा मकसद हम देखेंगे परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया इफ इस चौथा अध्याय तेरवा पद एफिस चार तेरह जब तक कि हम सबके से सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बन जाए मसीह के पूरे डील डोल दूसरे शब्दों में मसीह के परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया पहली बात हमने देखा कि हम परमेश्वर को जाने परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया ताकि हम परमेश्वर को जाने दूसरी बात हमने देखा इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि उसके सम्मुख में हम पवित्र और निर्दोष ठहरें। तीसरी बात परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त इसलिए जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है तो बाइबल में लिखा गया आत्मा के द्वारा वो मसीह के देह दे में उसका पक्तिष्मा हो जाता है मसीह के देह में जोड़ा जाता है वो मसीह के शरीर में मसीह का शरीर क्या है कलिसिया क्या है कलिशिया का अंग बनाता है इसलिए कलिसिया का अंग नहीं बनाता है आप एक कलेशिया से दूसरा कलिसिया में कूदे कुछ लोग का जीवन कूदने का जीवन हो जाता है एक कलिसिया से दूसरा कलिसिया उस कलेशिया से तीसरे कलिशिया का जीवन के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने अपनी कलिशिया में मनुष्य को इसलिए एक विश्वासी को इसलिए जोड़ता है ताकि वो मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त है इसलिए सेवकों को दिया है चौथा गया है आप 11 पद से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर ने कलिसिया में सेवकों को दिया है ताकि इनके द्वारा कलिसिया की उन्नति हो और हर एक विश्वासी उन्नति प्राप्त करे हम देखें पंद्रहवा पद और सोलहवा पद चौथा दिया गया वरण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, जी सब बातों में उस उसमें जहा स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए मसीह में बढ़ते जाओ जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घड़कर उस प्रभाव के वरण अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति कर दी जाए प्रेम में उन्नति का मतलब क्या है आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है हम कई बार सुनते हैं आत्मिक उन्नति मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति होने पाएगी आत्मिक उन्नति का मतलब यही है कि मसीह की परिपूर्णता को जीवन में प्राप्त करें उसके स्वरूप में परिणित होते जाए बदलते जाए गलत जो चौथा ध्याय उसका नौवा पद यदि देखें तो पौरुष कहता है मैं तुम्हारे लिए परिश्रम करता हूं परमेश्वर का जन्म आपके लिए परिश्रम करता है ताकि मसीह तुम्हें दिखाए दे या क्राइस्ट में भी फॉर्म डिन यू रोमियो उसका आठवा अध्याय है और उनतीसवा पद हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से सुने रोमियो आठ का उन्तीस रोमन्स एट क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है परमेश्वर ने पहले से आपको जाना है हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी है और पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में कि उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में स्वरूप में हो हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहरोटा का टहरे परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना इसलिए बनाया इसलिए निर्धारित किया है इसलिए बचाया है कि हम मसीह के स्वरूप में परिणित मसी के स्वरूप को मसी की परिपूर्णता को हमारे जीवन में महसूस करें महसूस केवल नहीं हम उसके जीवन का उसके परिपूर्णता को अनुभव करें क्यों तो क्योंकि पहला ध्यान उसका सोलह पद और सत्रह पद से में लिखा गया है कि सारी सृष्टि की रचना जब परमेश्वर ने किया तो यीशु मसीह के द्वारा किसके द्वारा यशु मसीह के द्वारा मसी और यीशु मसीह के लिए बनाया जगत की उत्पत्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया गया किसके लिए बनाया गया यू मसीह के लिए बनाया गया लिए बनाया। और इफिस उसका पहला अध्याय उसका नौवा पद और दसवा पद में लिखा गया है इफिसर वन नाइन और टेन में लिखा गया है कि उसने अपनी इच्छा का भेद अपनी इच्छा का भेद स्मृति के अनुसार हमें बताया बताया जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था ठान लिया था परमेश्वर ने इस बात को ठान लिया इस उद्देश्य को रखा कि जगत को मैं बना रहा हूँ तो इसका अंत क्या है आगे बढ़ेगा कि समयों के पूरे होने का कि समय के पूरे होने पर ऐसा प्रबंध हो ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे मसीह में क्या हो जाए एक हो जाए एकत्रित कर इसी कारण से यीशु मसीह उसका उत्तर डायित्व रखता है उसका उत्तराधिकार है उत्तराधिकारी है इस कारण से उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम उसके परिपूर्णता को प्राप्त करें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वभाव उसके स्वरूप में बन जाएं और लिखा गया है कि जब कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है पुरानी बातें आप जानते हो नई सृष्टि का मतलब क्या है नई सृष्टि का मतलब क्या है कि परमेश्वर का जीवन उस यीशु मसीह का स्वरूप आपके जीवन में आ गया है Alleluia! अब परमेश्वर जब आपको देखता है तो पुराने जीवन को तो नहीं देखता है लिखा गया जितने ने, जितने यीशु मसीह का बक्तिस लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है Alleluia! एक नया स्वभाव आपने पहन लिया है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं नई सृष्टि इसी को कहते हैं लेकिन इसमें प्रतिदिन उन्नति करने की आवश्यकता है दूसरा क्रो क्यों उसका तीसरा अध्याय उसका अठारहवा पदपण पड़ है परंतु तो जब हम सबके उड़े चेहरे से प्रभु का प्रथा जिस हाँ। प्रकार प्रगट होता है जिस प्रकार दर्पण में जो तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अम्स, अम्स करके बदलते जाते हैं। जब हम परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं वचन के द्वारा और वचन के बाद बताया जाता है कि पुराना नियम आज भी यहूदियों के लिए बंद है क्योंकि उनके चेहरे के सामने क्या रखा है एक पर्दा जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्यों क्योंकि पर्दा उनके आंखों के सामने लेकिन जब प्रभु की ओर मुड़ता है तो वो पर्दा हट जाता है और परमेश्वर चाहता है कि ये पर्दा आपके चेहरे से हट जाए और परमेश्वर का वचन बढ़े सीखे तो आज इस वचन को सुनने के बाद आपका जीवन आपसे से एक घंटा पहले जो था वैसे ना रह जाए बदलता है? जाए कुछ बदलाव आना चाहिए ताकि प्रभु यशु मसीह की परिपूर्णता हमारे जीवन में आ जाए और एक दिन आएगा पहला योना उसका तीसरा अध्याय उसका दूसरा पद में लिखा गया यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा और हम उसे देखेंगे और जब हम उसे देखेंगे तो हम भी उसके समान हो जाएंगे ये परमेश्वर की इच्छा है फिर उसका तीसरा अध्याय उसका बीसवा पद और इक्कीसवा पद में लिखा गया है कि हमारा घर यहाँ नहीं है। हमारा घर कहा है स्वर्ग में हमारा सिटीजनशिप कहा है स्वर्ग में और वहाँ से हमारा उद्धारकर्ता का हम बाट जोते एक दिन आएगा और इस कमजोर इस, इस मरा हुआ शरीर मरता हुआ शरीर को बदल कर अपने स्वरूप में बदल देगा परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त करें हम परमेश्वर को जाने दूसरी बात उसके सम्मुख में पवित्र और निर्दोष प्रस्तुत किए जाए आज और जब वो आएगा उस दिन तक है तीसरी बात हमने देखा मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त करें चौथी बात हम देखेंगे एक, उसका पांचवा पद एफिस वन फाइव और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया परमेश्वर ने क्यों ठहराया हमें बनाया क्यों बनाया ठहराया इसलिए आगे कि यीशु मसीह के द्वारा कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हो हम लेपालक पुत्र हो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया और क्यों ठहराया ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि उसको नौकर की आवश्यकता है नहीं <Nay>! परमेश्वर ने इसलिए केवल नहीं बनाया क्योंकि उसको चाहिए था कि कहीं उसका सेना हो जाए इसलिए नहीं उस उसक को बना लिया उसके लिए मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि उसके वो पुत्र हो जाए क्या बन जाए लेकिन आदम जी बड़ा ही उनका प्रॉब्लम हो गया परमेश्वर ने जीवन का पेड़ वहां रख दिया लेकिन उसको छोड़कर ज्ञान के पेड़ के पीछे भाग गया इस कारण से परमेश्वर से दूर हो गया और मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गए अनंत जीवन नहीं है नफरत है क्रोध है रोष है गुस्सा है लालच है स्वार्थ है वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया लेकिन बाइबल बताता है बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के जीवन को लेकर पृथ्वी पर आ गया पहला योना में हम देखते हैं पहला योना उसका पांचवा अध्याय उसका ग्यारह पद और बारह पद में लिखा गया है कि अनंत जीवन पुत्र में किसमें है पुत्र में। जिसके पास पुत्र है जिसके पास रीशु बसी है उसके पास जीवन है जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि वो पुत्र का जीवन हमारे जीवन में आ जाए ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएं ताकि हम उस नए जन्म को प्राप्त करके उसके स्वरूप में बन जाएं आप जानते हैं दुनिया किसकी इंतजारी कर रही है जानते हैं दुनिया किसकी इंतजारी कर रही है ये दुनिया मिस्टर यूनिवर्स की इंतजार नहीं कर रहा है ये दुनिया मिस यूनिवर्स की इंतजार नहीं कर रहा है आप जानते हैं किसका इंतजार कर रहा है दुनिया देखे हम वायरल से देखते हैं रोमियो आठवा ध्याय उन्नीसवा पद बड़े ध्यान से सुने रोमियो आठवा अध्याय उन्नीस पद दुनिया किसका इंतजार कर रहा है जो की सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से सृष्टि क्या से सुने सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के, परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बात जो रही है हाल लोहिया परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बात जो रही है और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह प्रकट होगा और यदि आप आगे तेईसवा पद पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसके पुत्र का प्रगटीकरण कैसा होगा और केवल वही नहीं हाँ पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है जी आप ही अपने में कहरते हैं कहरते हैं पालक होने की पालक होने की अर्थात अपने देह के चुटकार की बाढ़ जोड़ते हैं हम भी जो रहे हैं इंतजार है परमेश्वर के पुत्र प्रकट किए जाएं प्रकाशित बात की पुस्तक खोले पांचवा अध्याय आप खोलते ही देखेंगे सुंदर बात वहाँ पर लिखा गया है नौवा पद से चौदह पद कि आसमान खुल गया आसमान खुल गया और जाति जाति से संसार की हर एक जाति से वहां पर परमेश्वर के संत है कौन है संत है अलग अलग भाषाएं अलग अलग संस्कृतियां लेकिन एक वस्त्र पहने श्वेत वस्त्र परमेश्वर का श्वेत वस्त्र पहने परमेश्वर की गुण गा परमेश्वर की महिमा कर रहे उस पुत्र उन पुत्रों का प्रगटीकरण, उन पुत्रों का प्रकाशन प्रगट होने की बात सृष्टि जो रही है जब वो झूठ आसमान से वो दिन जब यीशु मसीह लौटेगा यीशु मसीह के गुन गाएंगे वो जब वो दिन जब प्रकट होगा क्या आप उस भीड़ में रहेंगे प्रश्न है परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उस भीड़ में पाए जाए और अंतिम बात हम देखेंगे और समाप्त करेंगे परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया पहला पत्रस दूसरा अध्याय नौवा पद पहला पत्रस दूसरा अध्याय नवापद पर।, पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ वंश और राज पद अधिकारी हाँ याजगों का समाज याजगों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो परमेश्वर के निज प्रजा हो जिसने कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो उसके गुण प्रकट करो किसके गुण प्रकट करो यशु मसीह ने कहा की यदि ये लोग मेरी स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्लाओ परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया यदि यशिया उसका तिरालीसवा अध्याय पढ़े उसका सातवा पद तो बाइबल पर स्पष्ट शब्दों में बताता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है ऋषि मसीह ने कहा तुम जगत के क्या हो ज्योति हो तुम्हारे अच्छे काम लोगों के बीच में प्रकट हो जाए ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देकर का परमेश्वर की महिमा करें पहला अध्याय में बार बार इस बात को बताया गया छठवा पद बारवा -बार पद और चौदहवा पद में बार बार बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें चुना छुटकारा दिया हमारा उद्धार किया इसलिए ताकि उसकी महिमा की स्तुति हो जाए परमेश्वर ने हमें क्यूँ बनाया जानना है परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया ताकि हम परमेश्वर को जाने किसके द्वारा जान सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा दूसरी बात परमेश्वर ने हमें क्यूँ बनाया बताए ताकि उसके सम्मुख में हम पवित्र और निर्दोष हो तीसरी बात परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया ताकि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता हमारे जीवन में प्राप्त करें चौथा बात परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया ताकि हम परमेश्वर के पुत्र उस दिन जब प्रकट होंगे परमेश्वर के पुत्र उस झुंड में हम भी हो और आखिरी बात परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया ताकि हम परमेश्वर की बड़ाए परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया सुंदर इसलिए बनाया ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो जाए ताकि जब दुनिया देखे आने वाली युग देखे कहे कि इसने जो बनाया है वो सर्वोत्तम है ललिया ब्रहेश परमेश्वर आपका आशीष